देवी भागवत छठा स्कंद बृहस्पति की सम्मति के अनुसार कार्य संपादन देवी ने कहा सुंदर कटी भाग से शोभा पाने वाले इंद्र प्रिय अपना अभिलषित वर मांगो मैं प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुमने सम्यक प्रकार से मेरी आराधना की है तुम्हें वर देने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ है मैं सुगमतापूर्वक किसी के सामने प्रकट नहीं होती हूँ अनंत कोट जन्मों के पुण्य संचय होने पर ही प्राणी मेरे दर्शन का अधिकारी होता है उस समय इंद्राणी भगवती जगदम्बा के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी देवी के देने पर अत्यंत प्रसन्न होकर वाली उन परमेश्वरी से इंद्राणी ने कहा माता पति देव का दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि पापी नहुस से मुझे तनिक भी भय न रहे और पूर्वत अपना स्थान प्राप्त हो जाए देवी ने कहा तुम इस मेरी दूती के साथ मान सरोवर जाओ जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है मेरे उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं वहाँ इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी इस समय वे भय से घबराकर महान दुख का अनुभव कर रहे हैं विशालाक्षी कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुस को मोहित करने की व्यवस्था करूँगी अब तुम स्वस्थ हो जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने में मैं सचेष्ट हूँ मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा व्यास जी कहते हैं राजन तदनंतर भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुँच गई शची ने पतिदेव का साक्षात्कार किया भगवती परमेश्वरी का विग्रह भी उन्हें दृष्टिगोचर हुआ उस समय वही देवराज छिप कर काल छेप कर रहे थे इंद्राणी के मन में बहुत दिनों से पतिदेव के दर्शन की लालसा लगी हुई थी अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया इससे वे प्रसन्नता से गदगद हो गई व्यास जी कहते हैं राजन विशाल नेत्र वाली इंद्राणी का हृदय चिंता से भरा था ऐसे अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देख इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे प्रिय तुम यहाँ कैसे आ गयी मैं यहाँ हूँ यह रहस्य तुम्हें कैसे मालूम हो गया सुभाष ने मेरे यहाँ रहने की बात जानने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ हैं शचि ने कहा प्रभु इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है देवेश्वर उन्हीं की कृपा के सहारे मैं आपको पा सके हूँ देवताओं और मुनियों ने नहुस नाम वाले एक राजर्षि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है उसके द्वारा मैं अत्यंत कष्ट पा रहे हूं। बलार्दन वह नीच मुझसे कहता है कि सुंदरी तुम मुझे पति रूप से स्वीकार कर लो मैं ही देवताओं का अध्यक्ष इंद्र हूं, पतिदेव अब मैं क्या करूं? इंद्र ने कहा बरा रोहे कल्याणी जिस प्रकार अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ ठहरा हूं, वैसे ही तुम भी अपने मन में धैर्य रखकर कालक्षेप करो व्यास जी कहते हैं राजन परम आदरणीय पतिदेव को के योग कहने पर भी इंद्राणी के मन का संताप दूर नहीं हुआ कापती तथा लंबी सांस खींचती हुई वे इंद्र से कहने लगी महाभाग मैं कैसे रहूँ नहुस अत्यंत दुराचारी है वर पा जाने से वह अभिमान में प्रमत्त रहता है अब इस आपत्तिकाल में पतिविहीन रहकर मैं कैसे समय व्यतीत करूंगी इंद्र बोले वरानने मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ उसे करो तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी राजा नहुस बड़ा पापी है जब बलपूर्वक वह तुम्हें प्राप्त करने की चेष्टा करे तब प्रतिज्ञा करवा कर उसे धोखे में डाल देना बदालते तुम एकांत में नहुस के पास जाकर कहना कि जगत प्रभो आप ऐसे दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिसे ऋषि ढोते हों ऐसा होने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वश में हो जाऊँगी क्योंकि मैं इस प्रकार का नियम बना चुकी हूं, इस कामांत नरेश द्वारा मुनिलोक पालकी ढोने में नियुक्त किए जाएंगे ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि उन तपस्या के साफ से नहुश जलकर भस्म हो जाएगा इस कार्य में भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी भगवती जगदम्बा को स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भी संकट में नहीं पड़ सकता यदि कभी दुखदायी समय सामने आ जाए तो यही समझना चाहिए कि इसमें भी हमारा कल्याण ही हेतु है अतएव तुम मणि पर्वत पर विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना में तत्पर हो जाओ और बृहस्पति जी के कथनानुसार उनका पूजन करती रहो